शिवपुराण उमा संहिता भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा समाधि और सूरस के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधु कैटप के वध का प्रसंग सुनाना इसके अनंतर छाया पुरुष कश्यप वंश मनवंतर मनवंश सत्यव्रतादि वंश पितृिकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियो ने सूर्य से कहा ब्रह्म में श्रेष्ठ सूर्य हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से से युक्त कथा सुनी, जो उनके संबंध रखती है है। तो तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। अब हम जगत जन भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं पर परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है वे उमा नाम से विख्यात है वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है महामते दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती ये उमा के दो अवतार हमने सुने सूजी अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए लक्ष्मी जन्य जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं जा छोड़ते सूर्जी ने कहा महात्माओं तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो क्योंकि परा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो जो इस कथा को सुनते पूछते और हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है जिनका चित्त परम श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है वे पुरुष धन्य है कृतकृत क्रित हैं, उनकी माता और कुल भी धन्य है जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन हैं। इसमें संशय नहीं है जो करुणारस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है वह मानव गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है पूर्व काल में महामना सुरस ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया मैं वही बता रहा हूं तुम लोग सुनो पहले स्वरुचिस मनवंतर में वीरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं उनके पुत्र सूरज हुए जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे वे दान सत्यवादी स्वधर्मकुशल विद्वान देवी भक्त दयासागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे इंद्र के सामान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय नौ ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्लापुरी को चारों ओर से घेर लिया उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोलापुर से निकाल दिया राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया दैवयोग से राजा के मंत्री आदिगण भी उनके शत्रुघन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में ले लिया